पत्रावली एक सौ श्रीमती जार्ज डब्ल्यू हेल को लिखित द्वारा डॉक्टर ई गर्नजी फिशकिल लैंडिंग एन वाई जुलाई अठारह सौ प्रिय माँ मैं कल यहां आ गया और कुछ दिन यहां रुकूंगा न्यूयॉर्क में मुझे आपका एक पत्र मिला परंतु इंटीरियर की कोई प्रति नहीं मिली इसके लिए मैं खुश ही हूँ क्योंकि अभी तक मैं पूर्ण नहीं हूं और यह जानते हुए कि प्रेस ब्रिटेरियन पुरोहित विशेषतया इंटीरियर मेरे लिए कितना निस्वार्थ स्नेह रखते हैं मैं इन मधुर स्वभाव ईसाई सज्जनों के खिलाफ अपने हृदय में कोई दुर्भाव पैदा करना नहीं चाहता मेरा धर्म यह उपदेश देता है कि क्रोध यदि यह न्यायोचित भी हो एक जघन्य पाप है अपने अपने धर्म का अनुगमन करना ही सभी का कर्तव्य है मैं कभी भी धार्मिक क्रोध एवं सामान्य क्रोध धार्मिक हत्या और सामान्य हत्या धार्मिक निंदा एवं अधार्मिक निंदा के बीच किए गए भेद को नहीं समझ सका और मेरे देश के नीति शास्त्र में भगवान करे ऐसा कोई सूक्ष्म नैतिक भेद कभी भी प्रविष्ट न होने पावे मदर चर्च हंसी मजाक की बात अलग मैं इन लोगों द्वारा मुझ पर किए गए आरोपों को किंचित मात्र भी परवाह नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि पाखंड छल एवं नाम तथा यश की कामना ही इन लोगों की एकमात्र प्रेरणा है जहां तक छाया चित्रों का प्रश्न है पहली बार बच्चियों को कुछ प्रतियां मिली थी दूसरी बार आप कुछ प्रतियां लाईं आपको मालूम है सब मिलाकर वे पचास तस्वीरें देने वाले हैं बहन ईसावेल मुझसे ज़्यादा जानती हैं आपके एवं फादर पोप के लिए वास्तविक स्नेह एवं श्रद्धा के साथ बौद्धी विवेकानंद पुनश्च आप गर्मी का कैसा आनंद ले रही हैं मैं बहुत अच्छी तरह से ही यहाँ की गर्मी सह ले रहा हूँ समुद्री तटवर्ती स्वस्कार जाने के लिए एक धनी महिला का जिनसे पिछले जाड़े में न्यूयॉर्क में परिचय हुआ निमंत्रण मुझे मिला था परंतु मैंने उन्हें धन्यवाद देकर उसे अस्वीकार कर दिया मैं यहाँ किसी की विशेषतया धनियों की आतिथेयता स्वीकार करने में बहुत सावधानी बरत रहा हूं। मुझे यहाँ के कुछ बहुत धनाढ़ व्यक्तियों के और भी निमंत्रण मिले थे मैंने अस्वीकार कर दिया है मैंने अब इस धंधे को अच्छी तरह समझ लिया है मदर चर्च आपकी सच्चाई के लिए प्रभु आपको सबके साथ सुखी रखे ओह संसार में सच्चाई कितनी दुर्लभ है स स्नेह आपका विवेकानंद